धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय या मातृशक्ति हमारे वेदों में जो अध्यात्म विद्या के गूढ़ रहस्य मंत्रों में छिपे हुए हैं उनको ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म मेधा से दर्शन करके सरल शब्दों में जनमानस के लिए उपनिषद ग्रंथों में प्रकाशित किया उसी में से हम कठोपनिषद की कथा को यमाचार्य और नचिकेता के माध्यम से सुन रहे हैं यमाचार्य ने नचिकेता के लिए कुछ जीवात्मा के विषय में कुछ परमात्मा के विषय में बहुत से उनके धर्म गुण बताए उनके कार्य बताए और किस किस प्रकार से वह प्राप्त करने योग्य है और किन गुणों से युक्त तो मनुष्य उसको प्राप्त करने का अधिकारी बन पाता है तो पीछे उन्होंने कहा था कि जो वीत शोक है जिसने अपने अविद्या आदि दुर्गुणों को राग द्वेष को नष्ट कर दिया है और जो अक्रतु है अर्थात जो सकाम कर्मों को नहीं करता जो निष्काम कर्मों को करने वाला है ऐसा व्यक्ति उस परमात्मा की प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला बनता है और वह परमात्मा फिर उसको ग्रहण कर लेता है आगे परमात्मा का ही एक अन्य उसकी विशेषता बताते हुए यमाचार्य कहते हैं आसीनों दूरम व्रजति शयानो याति याती कस्तम मदा मदम देंव मदनों ज्ञात अर्हति उपनिषद के श्लोकों की भाषा अगर हम प्रथम दृष्टया देखें तो ऐसी लगेगी कि ये तो परस्पर विरोध आ रहा है इसमें विरोध के शब्द आ रहे हैं कि एक ही श्लोक में एक बार कुछ कहते हैं और दूसरी बात उसके विरुद्ध कह देते हैं ऐसे ही यहाँ भी शब्द आ रहे हैं कि आसीन दूरम व्रजति अर्थात वह परमात्मा कैसा है आसीन है आसीन किसे कहते हैं जैसे हम कहते हैं कि पीठासीन बैठा हुआ जो एक स्थान पर स्थिर है चलायमान नहीं है गतिशील नहीं है आसीन है आसीन, है। आसीन फिर तुरंत ही कह दिया दूरम व्रजति वो बहुत दूर चला जाता है जब आसीन है तो कैसे जाएगा जाएगा तो जब जब वहां से उठे लेकिन एक और उसको आसीन कहा जा रहा है और दूसरी ओर उसको दूरम्रजति और दूर की भी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक दूरी तय करता है अनंत सीमा तक तो आसीन होता हुआ भी वह परमात्मा अर्थात स्थिर रहता हुआ भी क्योंकि ईश्वर में गति नहीं है गति उस पदार्थ में होती है जो एक स्थान पर हो और दूसरे स्थान पर ना हो और जो सर्वत्र विद्यमान है उसमें गति का कोई प्रश्न उठता ही नहीं फिर दूर दूरम्रजति क्यों कहा जा रहा है अर्थात स्थिर रहता हुआ भी वह सर्वत्र प्राप्त है गमन का अर्थ प्राप्त भी होता है प्राप्ति भी होता है उसका तो एक स्थान पर आसीन रहता हुआ भी स्थिर रहता हुआ भी दूरम ब्रजति वह दूर दूर, दूर तक पहुँचा हुआ है कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है अगले भी ऐसे ही शब्द आ रहे हैं शयान याति सर्वतः क्योंकि ऋषि अनेक प्रकार से इधर से भी उधर से भी घुमा फिरा करके अनेक प्रकार से ईश्वर की महिमा को उसकी विशेषता को बताते हैं कि क्या पता कौन सी बात किसकी समझ में आ जाए तो अगले शब्दों में कहा कि शयानह अभी तो आसीन की ही बात थी बैठा हुआ है लेकिन अब तो और आगे निकल गए कि बैठा तो नहीं है अब तो सो भी गया है शयान शयान किसे कहते हैं जो सो रहा है लेटा हुआ है तो वह लेटा हुआ होने पर भी और फिर कहा कि सर्वतः शयानो याति सर्वत वो सर्वत्र जा रहा है बड़ी विचित्र बात है लेटा हुआ भी है सोया हुआ भी है और फिर भी सर्वत्र जा रहा है तो तात्पर्य वही है कि हम अपनी दृष्टि से यदि देखेंगे उसको हम यदि अपने में घटा करके देखेंगे इन क्रियाओं को इन घटनाओं को अपने साथ घटाएंगे तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम एक देशी हैं हमारे पास शरीर है शरीर के अतिरिक्त हम क्रिया कर नहीं पाते जब तक हमारे पास शरीर रहता है तब तक हमारी क्रियाएं तभी संपन्न हो पाती हैं जब शरीर में क्रिया हो रही हो और शरीर को हम निष्क्रिय कर दें एक स्थान पर बैठ गए बिस्तर पर लेट गए और स्वयं चाहे हम यात्रा कर लें नहीं कर सकते शरीर के साथ साथ ही हमारी गति होगी अब यही बात हम ईश्वर में घटाने लगें तो नहीं घटेगी इसलिए वहाँ ये शब्द परस्पर विरुद्ध दिखते हुए भी ये सार्थक बन जाते हैं और वहाँ हम जब निष्क्रियता की बात करते हैं परमात्मा के संदर्भ में तो वहाँ उसका यही अभिप्राय होता है कि वह क्रिया से हीन होता हुआ भी और सर्वत्र विद्यमान है व्यापकता की दृष्टि से क्रिया करके सर्वत्र नहीं पहुँचा है वह सदा से सर्वत्र है ऐसा नहीं कि पहले वहाँ नहीं था अब पहुँचा है पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा तो शयानो याति सर्वतः। अगली पंक्ति में कहा कि कस्तम मदा मदम देवम मदा मदम अब यहां भी दो शब्द आपको परस्पर विपरीत दिखाई देंगे एक शब्द है इसमें मद और दूसरा है अमद तो मद किसे कहते हैं हर्ष के लिए और अमद जो हर्ष से रहित है तो अगर हम परमात्मा में घटाएं या कहीं भी घटाएं तो ये तो घटेगा नहीं कि वह हर्ष से युक्त भी है और हर्ष से रहित भी है तो यहां इसका तात्पर्य है इसके दो अर्थ निकलते हैं कि जिन सांसारिक विषयों को प्राप्त करके हम हर्ष से युक्त हो जाते हैं ऐसा हर्ष परमात्मा का नहीं है क्योंकि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके जो हर्ष होता है वह क्षणिक होता है वह तात्कालिक होता है वह स्थायी नहीं रह सकता क्यों कि जिस वस्तु के कारण हम हर्षित हो रहे हैं वह वस्तु ही सदा रहने वाली नहीं है तो जिस आधार पर जिस आलंबन को मान कर के हम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं सुख का अनुभव कर रहे हैं जब वह वस्तु ही नित्य नहीं है तो उसके आलंबन से होने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा ऐसा मद ऐसा हर्ष ऐसा सुख परमात्मा का नहीं है उसका सुख नित्य है और वह इन सांसारिक वस्तुओं के कारण से नहीं है वह उसका अपना धर्म है और हम जो सुख का अनुभव करते हैं ये किसी आलमबन को प्राप्त करके किसी का सहारा किसी वस्तु का सानिध्य प्राप्त करके हम करते हैं ऐसा सुख उसका नहीं है और दूसरा इसका अर्थ है कि जो मद से हर्षित हो रहा है अहंकार से अभिमान से कि मैं ऐसा हूं अपनी विशेषताओं को जान करके या झूठा अहंकार करके जो हर्षित हो रहा है इस प्रकार से परमात्मा मद से हर्षित नहीं होता है मद से अमद है उसका नित्य सुख है शाश्वत सुख है कोई अहंकार नहीं है हमारे जैसा अहंकार उसके अंदर नहीं है ऐसे उस परमात्मा को कह तम मद अन्य ज्ञातुम अर्ती यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता से कि मद अन्य अर्थात मुझसे भिन्न कौन उस परमात्मा को जान सकता है अब इस वाक्य को सुनकर के हमें लगेगा कि यमाचार्य को तो बहुत अहंकार हो गया अपना और यहाँ तक घोषणा कर दी इन्होंने कि मेरे से अतिरिक्त तो मेरे से भिन्न और कौन उसको जान सकता है अर्थात कोई भी नहीं जान सकता यही अर्थापत्ति से निकलेगा लेकिन हम जानते हैं कि ऋषि ऐसा तो अहंकार ऐसा अभिमान कर नहीं सकते कुछ और ही कहना चाह रहे हैं वो उनका तात्पर्य है कि जो स्थिति जो ज्ञान की स्थिति मैंने प्राप्त की है और मैं उस परमात्मा को जानने का अधिकारी अपने को बना पाया हूँ ऐसा ज्ञान ऐसी स्थिति जब तक कोई नहीं बनाएगा अर्थात मेरे जैसे ज्ञान को जब तक कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा जहां मैंने अपने को पहुंचाया हुआ है वहां तक जब तक कोई अपने को नहीं पहुंचा पाएगा मुझसे नीचे रहेगा वो तब तक वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता अर्थात उसको जानने का एक बिंदु है एक पराकाष्ठा है ज्ञान की और हर किसी को वहां तक अपने को पहुंचाना होगा तभी वह परमात्मा को जान सकता है तो कस्तम मदा मदन देवम मदन्यो ज्ञा तुम अरहति, अर्थात मुझ जैसा बन करके ही कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और विशेषताएं बताते हुए आगे कहा अशरीरम शरीरेशु अनवस्थेशु अवस्थितम अशरीरम शरीरेशु अनवस्थेषु अवस्थित महांतम विभुम आत्मान मत्वा धीरो न शोचति। हम जिन जिस, जिस प्रकार के शरीर में रह रहे हैं जैसा शरीर परमात्मा ने जीवात्माओं को बनाकर के दिया है विभिन्न योनियों के रूप में ऐसा शरीर परमात्मा का नहीं होता और भी ऐसे अनेक मंत्र आते हैं जहाँ ईश्वर को शरीर से रहित बताया गया है और वैसे जहाँ उसका शरीर बताया भी गया है वहाँ पूरा ब्रह्मांड ही उसका शरीर है क्योंकि हम शरीर का व्यवहार वहाँ कर देते हैं जहाँ कोई रह रहा है हम जहाँ रह रहे हैं ये हमारा शरीर हो गया और परमात्मा कहाँ रह रहा है परमात्मा सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में रह रहा है तो पूरा ब्रह्मांड ही उसका शरीर हो गया लेकिन जहां हम शरीर का व्यवहार कर रहे हैं ऐसा शरीर परमात्मा का नहीं है तो अशरीरम शरीरेशु अर्थात वह शरीर रहित है और फिर भी शरीरों में रह रहा है अब यह बहुवचन का प्रयोग किया यहाँ पर क्या हम अपने साथ अपने संदर्भ में बहुवचन का प्रयोग कर पाएंगे कि हम शरीरों में रह रहे हैं हम अपने लिए एक वचन का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे लिए एक एक शरीर आवंटित है परमात्मा ने हमें रहने के लिए दो शरीर बना के नहीं दिए और ये सर्वत्र लागू होगा यानी कोई भी ऐसा जीवात्मा नहीं है संसार में जिसको परमात्मा ने दो शरीर दिए हों हम मकान दो बना सकते हैं गाड़िया दो ले सकते हैं मोबाइल दो ले सकते हैं बहुत सी वस्तुएं हम दो दो का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन चाहे कोई कितना ही संपन्न क्यों ना हो जाए दूसरा शरीर नहीं मिलेगा उसको शरीर तो एक ही मिलेगा अगर उसमें कोई विकृति आ रही है और सोचे कि चलो अब ये पुराना हो गया है इसको छोड़ दो दूसरा बना लेते हैं है मकान पुराना हो गया हम बना सकते हैं दूसरा मकान उसको तोड़ सकते हैं वस्त्र पुराने हो गए बदल सकते हैं नए ला सकते हैं हर चीज नई कर सकते हैं लेकिन शरीर हम दूसरा नहीं बना सकते वो हमारे अधिकार से बाहर की बात है तो एक एक शरीर सबको परमात्मा ने दिया है लेकिन जब परमात्मा को यमाचार्य कह रहे हैं कि वो शरीर में रह रहा है तो वहाँ एक का प्रयोग नहीं किया शरीरेशु क्योंकि सारे शरीर ही उसके हैं सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात उसके हजारों सिर हजारों हाथ हजारों पैर आप कहीं भी संख्या बोल दीजिए और यहाँ हजार का जो सहस्र शब्द आता है मंत्रों में कहीं सहस्र आता है कहीं शत शब्द आता है तो व्यवहार में तो हम इसको एक सीमित संख्या के रूप में लेते हैं जब सहस्र बोलेंगे तो सहस्र ही अर्थात हजार ही है उसके उससे कम भी नहीं उससे अधिक भी नहीं जब सौ बोलेंगे तो निन्यानवे भी नहीं एक सौ एक भी नहीं लेकिन वेदों में जब ये शब्द आते हैं तो इनका अर्थ होता है अनंत और ये महर्षि यास्क ने बताया हुआ है कि ये शब्द जहां भी आएंगे उनका अर्थ होगा अनंत तो वह अनंत सिर वाला अनंत हाथ वाला अनंत पैर वाला क्यों क्योंकि जितने भी शरीर परमात्मा ने जीवात्माओं को बना करके दिए हैं उन सारे शरीरों में जीवात्मा तो रह ही रहा है एक एक शरीर में लेकिन परमात्मा उन सारे शरीरों में रह रहा है अर्थात परमात्मा हमारे साथ साथ रह रहा है जहां हम है वहां परमात्मा भी है तो अशरीरम शरीरेशु अनवस्थेशु अवस्थितम अब यहां फिर विचित्र बात लगेगी अनवस्थेषु जितने भी अस्थिर वस्तुएं हैं अस्थिर पदार्थ हैं गतिशील पदार्थ हैं जैसे कि अन्य मंत्र भी आपने सुना होगा ईशावास्यम इदम सर्वम यत्मच जगत्याम जगत जगति में जगत और जगती या जगत ये शब्द गतिशील पदार्थों को कहने के लिए ही आते हैं अर्थात जितना भी ये गतिशील संसार है उस सारे संसार में वह परमात्मा व्याप्त है तो संसार तो स्थिर नहीं है संसार गतिशील है लेकिन गतिशील संसार में रहता हुआ परमात्मा वो गतिशील नहीं है वो अवस्थित है अनवस्थेशु अवस्थितम जितनी भी अनवस्थित वस्तुएं हैं गतिशील वस्तुएं हैं या परिणामी वस्तुएं हैं जो एक रूप रह नहीं पाती क्षण क्षण जिनमें परिवर्तन हो रहा है हम हम अपने शरीर को ही देख लें क्या ये हमें स्थिर दिखाई दे रहा है हम कहेंगे हाँ जैसे हम कल थे वैसे ही आज हैं हम कह तो देते हैं लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं बन पाती हमारा ज्ञान इतना प्रकृष्ट नहीं हो पाता हमारी इंद्रियों की क्षमता इतनी अधिक नहीं होती कि क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों को हम देख पाए लेकिन दीर्घ काल में तो हम पता लगा लेते हैं कुछ समय पहले जो बच्चा था आज युवा हो गया तो दीर्घकाल में तो हमने पता लगा लिया लेकिन जिस बच्चे के साथ माँ लगातार रह रही हो और उससे पूछें कि तू तो लगातार इसके साथ रही है जरा बता कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आया था नहीं बता सकते कोई कैमरा ऐसा नहीं है जो उस परिवर्तन को होता हुआ और उसकी फोटो बना ले उसका वीडियो बना ले यद्यपि ऐसे कमरे का ऐसे कैमरे बनाने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया है लेकिन वहाँ पर उनकी वो शूट तो कर लेते हैं उसकी फिल्म तो बना लेते हैं लेकिन उसको दिखाते हैं जब वो चलाते हैं तो धीरे धीरे चलाएंगे उसको तब लगता है कि हाँ इस इस तरह से परिवर्तन हो रहा है इसमें लेकिन हम अपनी आँखों से जैसे कोई फूल हमारे सामने है कल कली के रूप में था आज खिल करके पूरा हो गया लेकिन अगर हम लगातार उसको 24 घंटे फूल को देखते रहें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इसमें परिवर्तन होता चला गया और ये कली से फूल बन गया तो क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है ये सिद्धांत है अर्थात प्रत्येक वस्तु संसार की चाहे हमारा शरीर हो या अन्य वस्तुएं हों सारी अनवस्थित हैं लेकिन इन सब में रहने वाला परमात्मा अवस्थित है तो अशरीरम शरीरेशु अनवस्थेशु अवस्थित महानतम विभुम आत्मा मत्वा धीरो न शोचती हम जब देखते हैं कि वह सारे शरीरों में है सारी अनवस्थित वस्तुओं में है तब उसकी महानता का हमें बोध होता है उसके विराटपन का हमें पता लगता है और ऐसे उस महान विभु व्यापक परमात्मा को जानकर मत्वा धीर न शोचति जो धीर है अर्थात विद्वान पुरुष है जिसके अंदर धारणा शक्ति है जो अपने ज्ञान को स्थिर रख पा रहा है वह धीर पुरुष उस परमात्मा को जानकर न शोचति फिर उसको कोई भी शोक नहीं रहता सारे शोक से रहित हो जाता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है वो मतवा धीरो न सोचती अब यहाँ तक परमात्मा के विषय में बता करके यमाचार्य एक अन्य विषय की ओर संकेत करना चाहते हैं कि मनुष्य अनेक उपायों से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है उसमें कौन कौन से उपाय हो सकते हैं और क्या उन उपायों से परमात्मा मिल सकता है प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता तो आगे बताते हैं बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये भी कि नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते नमेष वृणुुते तेन लभ्यस्त आत्मा विवृणुुते तनूं स्वाम पहले कहा कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य अर्थात यह आत्मा यह आत्मा से तात्पर्य परमात्मा यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त होने योग्य नहीं है आपको बड़ी निराशा लगेगी और यहाँ देखेंगे आप कि यमाचार्य स्वयं नचिकेता को क्या कर रहे हैं प्रवचन ही कर रहे हैं वे भी उसको बता ही तो रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वह प्रवचन से प्राप्त होने योग्य नहीं है तो नचिकेता प्रश्न भी कर सकता था फिर आप क्यों बता रहे हैं मुझे आप निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हैं एक सामान्य किसान भी जिसकी कम बुद्धि हो, वह भी भूमि में तो बीज नहीं डालता वह भी देखता है कि बीज उत्पन्न हो सकता है या नहीं तो आप निरर्थक कह रहे हैं कि प्रवचन से प्राप्त होने योग्य नहीं है और अनेक प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण से आप उसके बारे में मुझे प्रवचन भी कर रहे हैं तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति ये समझ ले कि मैं जब इतने सारे प्रवचन सुन लूँगा इतनी पुस्तकें पढ़ लूँगा संख्या पर जो ध्यान देता है वो तो कहने का तात्पर्य संख्या हम चाहे कितनी ही बढ़ा लें लेकिन वह विषय यदि हमारे अंदर तक अंतकरण में नहीं पहुंचा है तो ऐसे परमात्मा प्राप्त नहीं होता अर्थात प्रवचन मात्र से वह प्राप्त नहीं होता नायमात्मा प्रवचने लभ्य न मेधया और न ही कोई समझे कि मेरी बहुत तीव्र बुद्धि है मेरी ग्रहण करने की क्षमता बहुत बहुत है अत्यधिक है मैं किसी विषय को बहुत शीघ्रता से समझ लेता हूं आपको आतंकवादी मिल जाएंगे बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं ये आप क्या समझते हैं बहुत तेज बुद्धि होती है इनकी लेकिन उस तेज बुद्धि से कर क्या रहे हैं वो तो बुद्धि की तीक्ष्णता मात्र हो जाना बुद्धि तीव्र हो जाना इतने मात्र से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता न बहु ना बहुना और नहीं बहुत सुन करके वहां पहले प्रवचन की बात आई थी यहां सुनने की बात आ रही है कि हम बहुत सारे प्रवचन सुन लें वहां करने की बात थी हम बहुत सारे प्रवचन सुन लें संख्या अपनी बढ़ाते जाएं इसका भी सुने उसका भी सुने ऐसे भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता एक यहां भिन्न प्रकार से भी इस बात को यमाचार्य कहना चाह रहे हैं कि प्रवचन किससे होता है वाणी से वाणी क्या है कर्मेंद्रिय तो ये वाणी सभी कर्मेंद्रियों का प्रतीक है अर्थात कर्मेंद्रियों से परमात्मा प्राप्त नहीं होता हम ये चाहें कि अनेक प्रकार के कर्म कर लें और कर्म कर कर के उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहें तो उससे प्राप्त नहीं होगा और श्रुत सुनना ये कान से होता है श्रोत्र से होता है और श्रोत्र क्या है ज्ञानेन्द्रिय तो यह संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों का प्रतीक है अर्थात ज्ञानेन्द्रिया भी परमात्मा की उपलब्धि में कारण नहीं बन सकती कोई भी ज्ञानेन्द्रिय परमात्मा को प्राप्त नहीं करा सकती उसका दर्शन नहीं करा सकती कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया दोनों ही अक्षम हैं उस परमात्मा की उपलब्धि में ये साधन नहीं बनते हैं और तीसरा जिसमें कहा था कि न मेधया मेधा अर्थात बुद्धि बुद्धि अंतःकरण का प्रतीक है तो अंतःकरण भी है तो वो भी करण वो भी साधन ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया बाहर के साधन हैं और अंतःकरण ये अंदर का साधन है है दोनों ही साधन लेकिन साधन किसे कहते हैं साधन उसे कहते हैं जो हमें साध्य को प्राप्त कराए लेकिन वह साध्य जिसको साधन प्राप्त कराता है वह साधन कौन साध्य कौन सा होता है जिस साधन से हम साध्य को प्राप्त करते हैं वह साध्य साधक से दूर होता है तब प्राप्त कराता है जैसे भोजन थाली में रखा हुआ है और हमें मुख में डालना है मुख से भोजन दूर है तो हमने साधन अर्थात हाथ का प्रयोग किया हाथ से ग्रास को तोड़ा और ग्रास लेकर के मुख तक पहुंचाया ये साधन का प्रयोग किया हमने लेकिन जब मुख में ग्रास आ चुका है क्या अब भी हम हाथ को वहां रखेंगे अब तो हाथ को वहाँ से हटा लेंगे क्योंकि जहाँ हमें भोजन पहुँचाना था मुख में रखना था वहाँ पहुँच चुका है अब साधन की आवश्यकता नहीं है तो साधन की आवश्यकता तब होती है कि जो वस्तु हमें चाहिए वह हमसे दूर हो निकट की वस्तु के लिए साधन की आवश्यकता नहीं होती और ये सारे साधन हैं बाह्य साधन अंदर के साधन ये सारे साधन उस परमात्मा को जो कि हमारे निकट है क्या उसकी प्राप्ति में ये कारण बनेंगे कभी नहीं क्योंकि परमात्मा हमसे दूर नहीं है तो कर्मेंद्रियों से ज्ञानेन्द्रियों से अंतकरण से इनसे किसी से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती और भी ऐसे मंत्र अनेकों उपनिषदों में आते हैं उपनिषद में भी ऐसा ही एक संकेत दिया है कि न तत्र चक्षुर्गछति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो अर्थात न वहां चक्षु जात पहुंच पाती है न वाणी पहुंच पाती है न मन पहुंच पाता है ये सारे साधन काम में नहीं आने वाले तो यही बात यमाचारी कह रहे हैं कि नायामात्मा प्रवचन ने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न फिर कैसे प्राप्त होगा तो अगली पंक्ति में कहा कि यम एव एष वृणते ते न लभ्य अर्थात जिसको परमात्मा स्वयं वर्ण कर लेता है परमात्मा जिसका स्वयं वर्ण कर लेता है उसके द्वारा परमात्मा प्राप्त होने योग्य है अब यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं वो कि जीवात्मा चाहे कितना ही प्रयास क्यों न कर ले अपने सारे करणों से करके देख ले अन्य प्रकार से भी कर ले, लेकिन उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को स्वयं प्राप्त कर सके उदाहरण मैंने आपको एक बार पहले भी दिया था कि बच्चा माँ की गोद में जाकर के दूध पीना चाह रहा है बच्चा नीचे बैठा हुआ है अब उसको भूख लग रही है और माँ पास में खड़ी हुई है बच्चा रोने लगा भूख से व्याकुल होने लगा और माँ उसको उठा नहीं रही है अब बच्चा अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करना चाह रहा है उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया थोड़ा रेंग करके चल करके माँ तक पहुँचा यहाँ तक उसने अपनी सामर्थ्य का प्रयोग किया उसने और थोड़ी ताकत लगाई अपनी और अपने पैरों पर खड़ा होकर के उसके वस्त्र को पकड़ के खड़ा हो गया यहाँ तक उसने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया अब आगे क्या कर सकता है वो माँ यदि उसको न उठाए तो स्वयं उठ कर के बच्चा उसके स्तन तक उसकी छाती तक नहीं पहुँच सकता वहाँ माँ को उठाना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चा कह रहा है कि मैंने जितनी मेरे पास सामर्थ्य थी वह व्याकुल हो रहा है मैंने प्रयोग करके देख लिया अब रो रहा है खड़े होकर के इसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकता यही स्थिति जीवात्मा की है तो जीवात्मा केवल परमात्मा ने जो उसको सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य का जब तक पूरा प्रयोग नहीं करता जब तक अपने पास अपनी शक्ति को बचा करके रखता है तब तक परमात्मा देख रहा है कि अभी अधिकारी नहीं बना अभी मैं इसका वर्णन नहीं करूँगा लेकिन जब देखता है कि जीवात्मा ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर लिया मैंने जो साधन दिए उनका भी प्रयोग करके देख लिया अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है तब देखता है परमात्मा अब ये मेरे द्वारा प्राप्त करने का अधिकारी बन चुका है और तब परमात्मा उसका वर्ण करता है इसी को कहा है इस श्लोक में कि यम एव एश वृणुते जिसको यह परमात्मा स्वयं वर्ण कर लेता है यहाँ जीवात्मा वर्ण नहीं कर रहा है परमात्मा का परमात्मा जीवात्मा का वर्ण कर रहा है परमात्मा जीवात्मा को स्वीकार कर रहा है कि हाँ अब तू मेरे आनंद प्राप्त करने का अधिकारी बन चुका है तो यम एव वृणते तेन लभ्यस्य आत्मा विवृणते तनूम स्वाम और उस आत्मा के लिए परमात्मा अपने स्वरूप का अपने आनंद का पूरा प्रकाशन कर देता है उद्घाटित कर देता है अपने लिए और कुछ भी आनंद अपने पास छुपा करके नहीं रखता तब उस परमात्मा का जीवात्मा को दर्शन होता है ज्ञान होता है आगे इतना कह कर के यमाचार्य अब मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के दोष अनेक प्रकार की विकृतियाँ आती हैं और जब तक वो दोष बने रहते हैं हमारे अंदर तब तक हम उसको प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनते उनका वर्णन करते हुए आगे कहा कि ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहत ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नईनम आपनुयाद यहाँ अनेक प्रकार के मनुष्य मिल जाएंगे हमें और ऐसे भी मिलेंगे कि जो सांसारिक विषयों में आ सकते हैं जो उनमें रत हैं लगे हुए हैं तो यमाचार्य कह रहे हैं ना अविरतः जो अविरत नहीं है अविरत अर्थात जो रत है रत किसे कहते हैं लगा हुआ जैसे हम कहते हैं कोई किसी कार्य में रत है कोई विषयों में रत है कोई किसी में रत है अर्थात राग से युक्त लगा हुआ का मतलब राग से युक्त तो जो राग से युक्त है जो लगा हुआ है जो विषयों में आ सकते हैं जो जिसने अपने को उनसे हटाया नहीं है तो वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि हम जिन पदार्थों में आनंद की खोज करते हैं और जब तक उन पदार्थों में हमें ये विश्वास है कि इसमें हमें आनंद मिल जाएगा सुख मिल जाएगा तब तक परमात्मा अपने को छुपा करके रखता है क्योंकि वह जान रहा है ये जीवात्मा भ्रांत है अभी और जब तक इसकी भ्रांति दूर नहीं हो जाएगी तब तक मेरा इसके लिए कोई महत्व नहीं है अभी क्योंकि मैं इससे बहुत दूर हूँ अभी ये मुझे नहीं समझ पाएगा तो न अविरतः दुश्चरित्त जो दुश्चरित हैं जो दुराचरण हैं जिनको अधर्म कहा गया है संसार में ऐसे अधर्म के कार्यों में जिन्होंने अपने को लगा रखा है वह परमात्मा से बहुत दूर हैं न अविरतः दुश्चरिता और न अशांत अब एक स्थिति ऐसी आती है कि ठीक है कोई व्यक्ति अधर्म नहीं कर रहा है लेकिन धर्म भी नहीं कर रहा है एक ऐसी अवस्था भी होती है कि हम किसी को दुखी नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरा वाक्य ये भी तो साथ में हो जाएगा कि हम किसी को सुखी भी तो नहीं कर रहे हैं अर्थात हम दुखी तो नहीं कर रहे लेकिन हम सांसारिक वस्तुओं में या सांसारिक वस्तुओं का केवल अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं क्यों ये मान करके कि जो भी हमने अर्जन किया है हमने ईमानदारी से किया है हमने धर्म पूर्वक किया है तो हम उसको भोगने के अधिकारी हैं ऐसा मान लेते हैं हम कि जितना भी हमने धर्म से अर्जन किया है धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करके हमने कमाया है तो हम ही तो उसको भोगने के अधिकारी हैं हम बड़े गर्व से कहते हैं हमने कमाया है हम भोगेंगे इसके लिए अब यहाँ हम किसी को दुखी तो नहीं कर रहे हैं हमने दुखी करके नहीं कमाया है कोई पाप कर्म करके नहीं कमाया है लेकिन जो पदार्थ हमने अर्जित किए हैं यदि हम केवल अपने सुख के लिए ही उनका प्रयोग कर रहे हैं तो उस अवस्था में भी हमारे अंदर वह शांति नहीं आ सकती ऐसा व्यक्ति भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता क्यों कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अभी राग समाप्त नहीं हुआ है विषयों के प्रति राग तो है उसका वो ठीक है धार्मिक बन गया है धर्माचरण कर रहा है लेकिन धर्माचरण करते हुए भी हम जब तक उन विषयों में आसक्त बने रहेंगे और ये धारणा बनी रहेगी कि जो धर्म से हमने कमाया है उस पर केवल हमारा ही अधिकार है तो ऐसे लोगों को भी अनेक मंत्र वेदों में आते हैं हम भोजन करने के बाद भी एक मंत्र बोलते हैं और वहाँ जो मंत्र आता है उसमें एक वाक्य है कि केवल केवलाघु केवल केवलादि जो केवल स्वयं अपने पर ही अपनी कमाई वस्तुओं का उपयोग करता है उसे कहा गया है वेद में केवल केवलाघ वह केवल पाप का ही सेवन कर रहा है अब बड़ा कटु लगता है सुनने में कि कमाया हमने ईमानदारी से कमाया और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो पापी बन गए वेद ऐसा ही कह रहा है क्योंकि ये संसार ये संसार के पदार्थ ये परमात्मा ने केवल एक को भोगने के लिए नहीं दिए ये बांट करके प्रयोग करने के लिए हैं तेना त्यक्तें न भुंजी था यदि हम स्वयं प्रयोग करेंगे इनका तो हम पाप के भागी बन जाएंगे पाप न करते हुए भी पाप के भागी बन जाते हैं तो न अविरतः दुश्चरिता न अशांत जो अभी तक शांत नहीं हो पाया है जो विष्व में आसक्त है और न असमाहत जो अभी समाहित नहीं है समाहित किसे कहते हैं जिसको समाधान प्राप्त हो गया है या अंतिम शब्द से कहें तो जो समाधिस्थ हो गया है समाधान अर्थात जिसके अंदर संशय दूर हो गए हैं और संशय दूर उसी के हो पाएंगे जिसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है हम जब तक इन पदार्थों की वास्तविकता को नहीं समझ पाते और इनका प्रयोग कैसे करना है किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना है जब तक ये नहीं जान पाते हैं तब तक हमारी संदेह की स्थिति बनी रहती है और उस समय तक समाहित ये विशेषण हमारे साथ नहीं जुड़ पाएगा तो समाहित होना है हमें और समाहित जो व्यक्ति हो जाता है वह धर्म पूर्वक संसार में पदार्थों का अर्जन करेगा और उनका जितना उपयोग हमारे लिए आवश्यक है हमारे जीवन की यात्रा को चलाने के लिए आवश्यक है उतना वह उनका प्रयोग करेगा और उससे अधिक हमारे पास में है तो हम दूसरों की भी उसकी सहायता करेंगे तो उस अवस्था में हम कहेंगे कि वास्तव में यह व्यक्ति समाधान को प्राप्त हो चुका है उसके अंदर उथल पुथल नहीं रहेगी और ऐसा देखा होगा आपने कि हम जब दूसरों की सहायता करते हैं अपने अर्जित धन से तो उस अवस्था में जो आत्मसंतुष्टि हमें प्राप्त होती है वह सभी अनुभव करते हैं उसके लिए एक बहुत संतोष का अनुभव होता है वह संतोष हमें बता रहा है कि हम समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे समाधान को प्राप्त होने वाला व्यक्ति और जिसने अपने को शांत कर लिया है जिसने दुष्चरित्र से अपने को हटा लिया है ये तीन प्रकार के गुण हमारे अंदर जब आ जाते हैं तब परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है वही बात अगली पंक्ति में कही है कि न अशांत मानसो वापी प्रज्ञाने न ए नुयाद और शांत अवस्था यदि हमने अपनी बना ली ठीक है हम बहुत सरल प्रकृति के बन गए हमारे अंदर कोई उथल पुथल भी नहीं हो रही है हम बहुत सरलता से अपना जीवन यापन कर रहे हैं जितना हमें चाहिए उतना ही भोग रहे हैं अधर्म नहीं कर रहे किसी को दुखी भी नहीं कर रहे और सभी को सुखी करने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन एक बात फिर और रह जाती है कि इतना सब कुछ होते हुए भी यदि हमारे अंदर ज्ञान की प्रकर्षता नहीं है जो हमें जानना चाहिए वो यदि हमने अभी नहीं जाना है तो उस अवस्था में भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी ठीक है हम धर्म कर रहे हैं हमने पाप कर्म नहीं किए हैं तो अगला जीवन हमारा अच्छा मिल जाएगा हमें और उत्कृष्ट कोटि का जीवन मिल जाएगा और अधिक साधन मिल जाएंगे परमात्मा और अधिक हमारा परीक्षण करेगा फिर क्योंकि हम जब धर्म करते हैं तो धर्म के फल के रूप में और वो धर्म है कैसा है सकाम कर्मों का ही हम अधर्म नहीं कर रहे पुण्य कार्य ही कर रहे हैं लेकिन पुण्य कार्यों के साथ भी हमने यदि कामना जोड़ी हुई है अपनी तो परमात्मा और अधिक ऐश्वर्य हमें प्रदान करता है और जब अधिक ऐश्वर्य पास में आता है तो हमारे बिगड़ने के अवसर और अधिक सामने आ जाते हैं उस समय और अधिक सावधान होना पड़ता है और आपने देखा होगा कि जितने अधिक पाप कर्म संपन्न लोग किया करते हैं उतना गरीब व्यक्ति नहीं कर पाता है गरीब व्यक्ति के पास साधन ही नहीं है पाप कर्म करने के लिए तो साधन संपन्नता भी यदि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो वह हमें अधर्म की ओर ले जाएगी इसलिए यमाचार्य नचिकेता से कहा कि प्रज्ञान चाहिए हमें ज्ञान भी नहीं प्रकर्ष ज्ञान चाहिए प्रकृष्ट ज्ञान चाहिए क्योंकि ज्ञान शब्द से पहले हम जब प्र या वि लगा देते हैं वि लगाते हैं तो क्या बन जाता है विज्ञान विशेष ज्ञान प्र लगा देते हैं प्रज्ञान अर्थात प्रकृष्ट उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान तो प्रज्ञाने ना ए नम वह प्रज्ञान से परमात्मा हमें प्राप्त होता है आगे इसी वल्ली के अंत में जो अंतिम श्लोक आ रहा है कि यस्य ब्रह्मच क्षत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युपेचन क इथा वेद यत्र हम जब भोजन बनाते हैं खाने के लिए तो स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं जो सरलता से खाने में आ जाए अच्छा रोटी या चावल इन दोनों में सरलता से कौन सा खाने योग्य भोजन है चावल <laughs> क्योंकि चावल इसी को कहते हैं संस्कृत में ओदन शब्द ओदन आता है और ओदन शब्द ये जो ओदन नाम पड़ा है इसका ये स्वयं बता रहा है कि ये कैसा है ओदन शब्द बनता है उंदी क्लेदने धातु है ये उंदी क्लेदने और क्लेदन कहते हैं गीला होना आर्द्री भाव क्लिदु आर्द्री भावे जो गीला होता है उसे कहते हैं अब हमने रोटी ली अगर वो भी हम अगर दाल या सब्जी साथ में न लें तो रूखी रोटी तो अंदर चबाने में देर लगती है क्योंकि लार मिलेगी उसमें गीली होगी समय लगेगा लेकिन चावल चावल ऐसा है कि हम जब पकाते हैं उसको तो सारे उसके दाने आपस में जुड़ जाते हैं उनमें एक चिपकने का धर्म होता है यशु कहते हैं आर्द्री भाव और मृदु हो जाते हैं मुलायम हो जाते हैं तो मुलायम होने से चबाने भी नहीं पड़ते बहुत से अंदर पहुंच जाते हैं तो परमात्मा पीछे कहा था कि जब जीवात्मा अपने को अधिकारी बना लेता है तो परमात्मा उसका वरण कर लेता है उसको ग्रहण कर लेता है भोजन को भी क्या करते हैं हम ग्रहण करते हैं हम जब सम्मान पूर्वक किसी से बोलते हैं कि आप भोजन खा लीजिए, बोलते हैं या ग्रहण करिए बोलते हैं खा लीजिए की अपेक्षा ग्रहण करिए ये ज्यादा सम्मानजनक शब्द मानते हैं इसके लिए तो भोजन ग्रहण कीजिए और हमें भी ऐसा बनाना है कि परमात्मा हमारा ग्रहण कर ले हमें ग्रहण कर ले वो तो हमें क्या बनना होगा ओदन बनना होगा हमें अपने को ओदन बनाना होगा चावल की तरह बनाना होगा जिससे सरलता से परमात्मा हमें ग्रहण कर ले और, और मात्र ओदन ही नहीं हम जब चावल खाते हैं चावल अकेले नहीं खाते उसमें और चीज़ भी डालते हैं और कहीं कहीं रिवाज होती है कि भोजन जब देते हैं किसी के लिए यहाँ भी है उत्तराखंड में भी है हरियाणा में भी है कि पहले चावल परोसते हैं और चावल अकेले चावल नहीं साथ में घी और बूरा उसमें घी डालेंगे बूरा देंगे साथ में उसके बाद फिर रोटी दाल सब्जी आएगी चावल पहले आते हैं तो जो ऊपर से डालते हैं हम उसे कहते हैं उपसेचन उप ऊपर से सिंचन करना उसमें डालना चटनी को भी उपसेचन बोलते हैं तो वस्तु को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको सरल बनाने के लिए कुछ हमें सिंचन भी करना होता है तो यहाँ इस श्लोक में उपसेचन शब्द भी आ रहा है तो क्या ओदन कैसे बने हम और क्या उसमें उपसेचन डालें ये बातें इस श्लोक में कही गई हैं तो पहला शब्द है यस्य ब्रह्मच क्षत्रमच अब परमात्मा का हमें औदन बनना है तो परमात्मा या अन्य भी कोई जिस वस्तु को ग्रहण करेगा वो प्रिय वस्तु को ही तो ग्रहण करेगा अप्रिय को तो कोई ग्रहण करता नहीं तो परमात्मा को भी प्रिय चाहिए क्योंकि पिछली सभा में जब ये कथा हो रही थी उपनिषद की तो वहां ये प्रकरण आया था कि धातु प्रसादात परमात्मा जब प्रसन्न होता है तब हमें ग्रहण करता है तो परमात्मा जिस वस्तु से प्रसन्न हो रहा है हमें अपने को वह बनाना होगा पहले तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होता है हम क्या अपने को बनाएं तो पहले दो बातें कहीं इसमें ब्रह्म और क्षत्र ब्रह्म किसे कहते हैं आप कहेंगे परमात्मा को कहते हैं ठीक है लेकिन ब्रह्म का अर्थ होता है बढ़ा हुआ जो बहुत बढ़ा हुआ है हमें अपने को पहले बढ़ाना होता है तो बढ़ाने का तात्पर्य अर्थात हम कम हैं इसका तात्पर्य हम ब्रह्म नहीं हैं हम कम हैं अल्प हैं तो अल्प से हमें अपने को ब्रह्म बनाना है अर्थात हमें अपने अंदर ज्ञान की वृद्धि करनी है और ज्ञान की वृद्धि करके हम भी ब्रह्म बनते हैं और ज्ञान की वृद्धि हो जाना और दूसरा एक गुण और है दूसरा गुण है क्षत्र आपने क्षत्रिय शब्द सुना होगा तो क्षत्रिय किसे कहते हैं जो न्यायकारी हो जो बलवान हो ठीक है अब ये बातें कब आ पाती हैं हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य हो और शब्द का अर्थ करेंगे आप तो क्षत्र या क्षत्रिय शब्द का अर्थ है जो क्षत से हानि से दूसरों की रक्षा करता है क्षत कहते हैं हानि के लिए कहीं कोई घटना आती है ना कहते हैं इतने क्षत विक्षत हो गए चोट लग जाना घाव हो जाना हानि पहुंचना ये सारा क्षत कहलाता है और क्षत त्र क्षत्र इसमें दो शब्द हैं क्षत और त्रा तो क्षत तो हो गई हानि और त्रा माने रक्षा करना त्राण जिसको कहते हैं तो हानि से जो रक्षा करता है उसे क्षत्र कहते हैं तो परमात्मा को यही दो बातें प्रिय हैं क्योंकि वह स्वयं भी ऐसा ही करता है वह ज्ञान देकर के हमारी वृद्धि करना चाह रहा है और अनेक प्रकार के पदार्थ देकर के संसार के हमारी रक्षा कर रहा है वो रक्षण ओम का अर्थ ही है ये रक्षा करने वाला सर्व रक्षक तो जो गुण जिसके अंदर होते हैं वही गुण जब दूसरे के अंदर आने लगते हैं तो हमें वह प्रिय लगने लगता है हम किसी को प्रिय क्यों मानते हैं समाज में जब हमारे गुणों से उसका मेल हो रहा हो अगर हम अधर्मी हैं तो अधर्मी हमें प्रिय लगेंगे हम धार्मिक हैं तो धार्मिक प्रिय लगेंगे तो परमात्मा तो अधर्मी नहीं है वो ज्ञान में बढ़ा हुआ है उसके अंदर क्षत्र धर्म भी है वह दूसरों की रक्षा करने वाला है और वही गुण जब जीवात्मा के अंदर आने लगते हैं तो जीवात्मा परमात्मा को प्रिय लगने लगता है और प्रिय लगने लगेगा तो, तो ग्रहण करेगा ही वो अर्थात हम परमात्मा के ओदन बन जाते हैं फिर तो यस्य यश ब्रह्म भवत ओदना ये दोनों गुण हमारे अंदर जब आते हैं तो हम ओदन बन जाते हैं लेकिन अब उसमें उपसेचन भी तो करना है हमें और अच्छा बनाना है ओदन के लिए जिससे परमात्मा और शीघ्रता से ग्रहण कर ले तो उपसेचन किसका डाला गया तो कहा मृत्युर्यस्य सेचनम मृत्यु जिसका उपसेचन है अब ये थोड़ा खतरनाक लगता है हमें सोचने में कि क्या अपने को मार लें पहले हम तब परमात्मा हमें ग्रहण करेगा यहां मृत्यु का ये तात्पर्य नहीं है मृ मृत्यु शब्द बनता है प्राणत्यागे मृग प्राणत्यागे धातु से प्राणों का त्याग करना इसे मृत्यु कहते हैं और प्राण शब्द आप देखेंगे तो प्राण प्रिय अर्थ में भी आता है और हम जब किसी को बहुत अधिक प्रिय बताते हैं तो क्या बोलते हैं यह हमारे लिए प्राणों से भी प्रिय है तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इससे कि प्राण तो हमारे लिए प्रिय हैं ही लेकिन ये उससे भी अधिक प्रिय है तो इस वाक्य में हमने प्राणों को तो प्रिय माना अर्थात प्राण हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। तो ईश्वर कहता है कि संसार में जितनी भी तुम्हारे लिए सबसे अधिक प्रिय वस्तुएं हैं उनका पहले तुम्हें त्याग करना होगा यहां त्याग वैसे नहीं कि हमारे हाथ में कुछ गिरा दें हम ये मानसिक त्याग होता है ये धारणात्मक त्याग होता है ज्ञान का ज्ञान से त्याग होता है अर्थात राग हटाना पड़ता है उन वस्तुओं से अगर परमात्मा का हमें प्रिय बनना है तो संसार में जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं उनसे अपनी प्रियता को हटाना होगा इसी को मृत्यु कहते हैं तो मृत्यु यश्य उपसेचनम अर्थात त्याग सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति हटाना यह कार्य यदि हमने कर लिया है और अपने ज्ञान को बढ़ा लिया है और दूसरों की रक्षा करने का धर्म हमारे अंदर अर्थात सर्वप्रियता हमारे अंदर आ गई है प्रत्येक प्राणी का हित करने की भावना हमारे अंदर आ गई है तब परमात्मा के हम ओदन बन पाते हैं और उस अवस्था में परमात्मा बड़ी सरलता से हमारा ग्रहण कर लेता है अर्थात हमें खा लेता है तो खा लेता है कार्थ यानी हमारा विनाश हो जाता है वह अपनी गोद में हमें ले, ले लेता है हमारा वर्ण कर लेता है तो ऐसे गुणों को प्राप्त करके ही हम अपने को परमात्मा का प्रिय बना पाते हैं तो यमाचार्य नचिकेता को परिपक्व बना रहे हैं और अनेक प्रकार से अनेक बिंदुओं से एक एक गुण को बताते हुए परमात्मा के प्रति उसकी प्रीति उत्पन्न कर रहे हैं कि यह परमात्मा इतना महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ कठ ऋषि यमाचार्य के द्वारा हम सबको भी ये शिक्षा दे रहे हैं हम इस शिक्षा को अपने अंदर जैसे नचिकेता धारण कर रहा है हम भी वैसे ही धारण करें ओम शम